पुनः भगवती स्तुति कहती हैं के हरे हे ॐम अग्निरमूर्धा देवः काकुत्पतेह प्रेतिव्या अयम् अपागुम्रेता गुमसीजिन्वते अर्थात अग्ने मूर्धन्य है स्वर्ग लोक के स्वामी हैं पृथ्वी के रक्षक हैं अग्नि जल के रस को पोषित करते हैं अग्नि हजारों के लिए सुखदाई है सैकड़ों संपदाओं से युक्त है अन्नधिपति है मूर्धन्य है कवि है धनपति है हे Agne अथर्वर्ष ने अरणि मंथन से आपको प्रकटाया आप मूर्धन्य हैं आप विश्व वाहक हैं हे Agne आप भुवन लोक में यज्ञ के राजा हैं नेता हैं आप सबके कल्याण के लिए अपने घोड़े जोतते हैं आप स्वर्ग लोक में मोर्धन स्थान पर विराजमान आदित्य की शोभा धारते हैं आप हवि वाहक हैं आप लपटेली जिह्वा वाले हैं हे अग्नि आप समिधा से प्रबोधित करते हैं आप लोगों की ओर उसी प्रकार उन्मुख होते हैं जैसे दूध पीने के लिए बछड़ा गाय की ओर उन्मुख होता है काल में प्राणियों के चैतन्य होने के भांति आप चैतन्य होते हैं जैसे पक्षी आकाश में जाते हैं वैसे ही आप स्वर्ग की ओर जाते हैं अग्नि का है, भी है मेधावी है शक्तिमान है धनवान है हम वचनों से उनकी वंदना करते हैं हम अग्नि की वैसे ही उपासना करते हैं हम उनकी महिमा युक्त उपासना करते हैं हम स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अग्नि के लिए उपासना करते हैं आग ने प्रथम वंदनीय है धारक है होता है यजिष्ठ है यज्ञ के लिए उन्हें यज्ञ वेदी पर स्थापित किया गया है प्रगु आदि ऋषियों ने यजमानों के कल्याण के लिए बार-बार विलक्षण अग्नि को बनों में प्रज्वलित किया अग्नि मनुष्यों के संरक्षक हैं चेतनामय हैं जागृत हैं सुदक्ष हैं अपनी ज्वालाओं से हवि वहन करते हैं स्वर्ग लोक का स्पर्श करते हैं दीवान चमकने वाले हैं भरण पोषण करता है पवित्र है धृत से विशाल होते हैं हे अग्नि आपको अंगिराऋष ने प्रकटाया छिपे हुए आपको वनवन में खोजा और प्रकटाया आर्ण मंथन से आप उत्पन्न होते हैं आपको सभी महता वाला बताते हैं आप शक्तिमान हैं आप अंगिरा के पुत्र हैं अग्नि हमारे सखा हैं अग्नि हमें जल से सींचते हैं हम अग्नि के लिए स्तोत्र गाते हैं अग्नि ज्येष्ठ है पृथ्वी को ऊर्जास्वी बनाते हैं अग्नि संविधा से प्रज्वलित किए गए शक्तिमान हैं सबके स्वामी हैं सुख देने वाले हैं आप यज्ञ वेदी में भली भांति प्रज्वलित होइए आप हमें भरपूर धन प्रदान करने की कृपा करें अग्नि अद्भुत है हावि ग्रहण करने वाले हैं सभी मनुष्यों के लिए अग्नि का आवाहन करते हैं आप चमकीले केश वाले हैं आप अत्यंत प्रिय हैं हम आपके लिए हवि भन करते हैं अग्नि प्रिय है इष्ट है हमारे यज्ञ के प्रेरक हैं सबके दूत हैं अमर हैं हम चैतन्य होने के लिए अग्नि का आवाहन करते हैं विश्व आपके दूत हैं आप अमृत स्वरूप हैं अग्नि यज्ञ से भोजन पाने वाले अपने श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जोतते हैं अग्ने ओज सहित द्रुत गति से यज्ञ में पहुंचते हैं अग्नि द्रुत गतिमान है हम उनका आवाहन करते हैं अग्नि द्रुत गतिमान है हम उनका आवाहन करते हैं अग्नि यज्ञ के अच्छे ब्रह्मा हैं सुखदाई हैं वैभव के देव हैं अग्नि यजमान को धन देने की कृपा करें अग्नि अन्न के स्वामी हैं अग्नि गौ के स्वामी हैं अग्नि ईश्वर हैं अग्नि सर्वत्र हैं अग्नि शीघ्र प्रदीप्त होने वाले हैं अग्नि हमारे लिए पृथ्वी पर धन बरसाने की कृपा करें अग्नि इन्धन मान है अग्नि धनवान है अग्नि कवि है हम बाणे से आपकी उपासना करते हैं आप हमें पवित्र धन प्रदान करने की कृपा कीजिए हे Agne आपके लपटें विशाल हैं आप चमकने वाले हैं आप अपने तीक्ष्ण रूप से राक्षसों के दहन को प्रज्वलित कीजिए आप प्रातः हमारे यज्ञों में बाधक राक्षसों का विनाश कीजिए अग्नि हमारे कल्याण के लिए प्रकटते हैं अग्नि का कल्याण के लिए हम हवन करते हैं आवाहन करते हैं अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी सौभाग्यवर्धक धन प्रदान करते हैं हम कल्याणकारी यज्ञों में अग्नि के लिए स्तोत्रगान करते हैं अग्ने जिस कल्याणकारी मन से वृत्रों का नाश करते हैं उस कल्याणकारी मन से हम उनकी प्रशक्तियां गाते हैं ताकि अग्नि उत्साह पूर्वक हमारा कल्याण करे अग्नि जिस उत्साह से अपना शत्रु नाश करते हैं उसी उत्साह से हमारे तन को स्थिर करें हम आपकी अभीष्ट कृपा से सुखी रहें अग्नि को हम मानते हैं हम उनके धन तक वैसे ही पहुंचते हैं जैसे गौएं घर तक पहुंच जाती हैं अश्व भी रोज अग्नि को देखकर अश्वशाला में आते हैं अग्नि अपने याजकों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा करें अग्नि अपने धन के साथ ऐसे आते हैं जैसे गाय बाड़े में आती हैं तेज गति वाले घोड़े घोड़साल में आते हैं संस्कारित यजमान अग्नि की उपासना करते हैं अग्नि अपने याजकों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा करें हे Agne आप चंद्रमा जैसे शांतिदाता हैं आप घी की आभि ग्रहण करने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करते हैं आप शक्तिमान हैं हम मंत्रों द्वारा आपकी उपासना करते हैं आप अपने याजकों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए हे Agne जिस प्रकार प्रार्थनाओं से हम अश्वमेध के अश्व को प्रेरित करते हैं वैसे ही यज्ञ में हम कल्याणकारी प्रार्थनाओं से हृदय को स्पर्श करते हैं अग्नि की कृपा से यज्ञ संबंधी संकल्प मजबूत होते हैं हे Agne आप यज्ञ में कल्याणदाई हो आप दक्ष हैं आप कार्य साधक हैं सारथी की भांति आप ऋत के विशाल रथ के संचालक हैं हे Agne आप स्वर्णिम ज्योति वाले हैं आप अच्छे मन वाले हैं आप स्वर्णिम ज्योति सहित हमारे यहां पधारिए आप स्वर्णिम ज्योद सहित हमारे जीवन को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए हे अग्ने हम आपको होता मानते हैं आप कर्मशील हैं दाता हैं आप धनवान हैं आप साहस के पुत्र हैं आप सर्वज्ञ हैं आप ब्राह्मण हैं आप हमारा सब कुछ जानते हैं आप हमारे यज्ञ में ऊपर की ओर गमन करते हैं आप सबका सहारा हैं आप ग्रतबान करते हैं ग्रदपान आपको इष्ट है आप ज्योति वर्धक हैं आप ब्रह्मज्ञानी हैं ब्रह्म ज्ञानी को हम घी की आहुति भेंट करते हैं हे अग्ने आप अन्नमय हैं आप ज्ञाता हैं आप शिव हैं आप हमारे संरक्षक हैं आप धनवान हैं आप प्रख्यात हैं आप अग्रगामी हैं आप श्रेष्ठ लोकवासी हैं आप धनदाता हैं आप ज्योतिमान हैं आप स्वर्ग लोक के प्रकाशक हैं हम अच्छे मन वाले और अपने सखाओं के कल्याण के लिए आपसे निवेदन करते हैं ऋषियों ने तपस्या से अग्नि को प्रज्वलित किया अपने स्वर से ऋषियों ने अग्नि को प्रज्वलित किया हम स्वर्ग लोक में अग्नि को उद्धारते हैं हम अग्नि से विस्तृत कुश के आसन पर विराजने का अनुरोध करते हैं हे Agne आप दिव्य गुणों से संपन्न हैं हम पत्नी पुत्र भाई आदि सहित आपका संरक्षण पाएं हम इन सब के साथ आपका अनुकरण करें हम स्वर्ग पाने के लिए आपका अनुकरण करें आप श्रेष्ठ कर्मा हैं आप स्वर्ग लोक में प्रकाशित होते हैं हम आपकी कृपा से श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करें हे अगने आप संसार का भरण पोषण करते हैं आप सतपति हैं आप चैतन्य हैं आप पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर स्थित हैं आप स्वर्ग लोक को भी दीमान बनाते हैं दीतिमान बनाते हैं हम पवित्र मंत्रों से आपकी स्थापना करते हैं जो शक्तिशाली हमें नष्ट करना चाहते हैं आप उन्हें नष्ट करने की कृपा करें यह अग्निवीरतम है वह धारक है हजारों कार्यों के साधक हैं आप आलस्य रहित होकर यजमान का कार्य संपादित करते हैं आप तीनों लोक के बीच के दिव्य धाम में पहुंचे पहुंचकर हमारे ऊपर अनुग्रह अनुकंपा करने की कृपा करें हे ऋषि गणों आप अग्नि के समीप पधारिए आप इन्हें प्रज्वलित करने की कृपा करें आप देवताओं का पथ प्रदर्शित करने की कृपा कीजिए हमारे पितरों ने पुनः आपको युवा बनाया पितरों ने पुनः यज्ञों में आपका विस्तार किया हे Agne आप उद्बुद्ध हैं आप यजमानों को भी जागृत कीजिए आप अपने इष्टजनों की इच्छा पूर्ति कीजिए सभी देवगण और यजमान गण इसकी उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित होने की कृपा करें